नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशय करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान जिन्हें हम लोग सुनने वाले हैं बलजीत जी हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानते हैं उनके बारे में किस तरह से वो अभी वर्तमान में दिल्ली में अपनी सेवा दे रहे हैं एज ए डायरेक्टर तो किन किन चीज़ों को देखते हैं और किस तरह से ब्रह्मा कुमारी से उनका जुड़ना हुआ 2023 में तो लगातार तीन चार सालों से जो है इस फील्ड में अपनी सेवा दे रहे हैं और इस ज्ञान को भी समझ अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो एक मिनिस्ट्री लेवल में कैसे काम होता है एंड स्पिरिचुअलिटी कैसे आपको हेल्प करता है तो ऐसा कॉम्बो जो है स्पिरिचुअल और एडमिन का एक्सपीरियंस आप शेयर करने वाले हैं तो बलजीत सर का बहुत बहुत दिल से स्वागत है थैंक यू वेरी मच कैसे हैं आप बहुत आनंद में हैं सदा सुखी सदा खुश क्या बात है क्या बात है सदा संतोष <laughs> <laughs> जी जी, जी। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताइए अपने बारे में और ग्लोबल सबमिट में आप एक आए हैं तो वो भी टीम क्या है किस लक्ष्य को लेकर यहाँ आए हैं वो भी बताइए ग्लोबल सबमिट में हम ये मानते हैं कि परमपिता परमात्मा शिव का ही आदेश है उन्होंने ही बुलाया है हु. पहले कोई ऐसा प्रोग्राम निश्चित नहीं था एकदम से बहन ने बोला जया बहन ने लाजपत नगर से जी जी आप प्रोग्राम बना लीजिए तो हम छह भाइयों ने प्रोग्राम बनाया था तो थोड़ा बीच में ये व्यवधान होने की वजह से थोड़ा सा कट कर दिया बाकी ने प्रोग्राम हम दो जरूर जो है हाजिर हैं अच्छा अच्छा बाकी तो उसमें सेवा में ही कहेंगे जी जी जी और ज्ञान में मैं दो, दो मई दो हजार बाईस में आया स्पिरिचुअलिटी में उससे पहले इतना ध्यान तो नहीं था बट कर्म योगी जरूर थे यहाँ जी जी जी कर्म किया और आगे बढ़े, सदा बिना उसके स्वार्थ के काम करते थे और आगे बढ़ते थे इससे बहुत सारी आत्माओं को संतुष्टि मिलती थी उनकी दुआएं मिलती थी हु, हु, बट वो एक लौकिक चीजें थी जब से ज्ञान में आए तब पता चला कि वो दुआए लेना और देना ये तो परमात्मा के महावाक्य है शिव बाबा के महावाक्य है ये तो अब उनको हम निरंतर देते और लेते हैं उस समय आभाष नहीं था लेकिन जो है कई बार क्या होता था थोड़ा सा ईगो भी आती थी लेकिन अब वो भी नहीं है अब निर्माण अवस्था बिल्कुल उसमें कई बार जो है हम गुस्से में भी बात कर देते थे समय कम होता था जी लेकिन जी अब उसके बाद जब से एक बाबा के ज्ञान में आए हैं कोई गुस्से की कोई बात ही नहीं है और हम स्टाफ को सबोर्डिनेट को जैसे हैंडल करते हैं ना बड़े प्यार से उनको दुआएं देके उनको शक्तियां देके और कई दूसरे अधिकारी बहुत हैरान होते हैं हु, कि आपको इस तरीके से किस तरीके से काम करते हैं आपका काम तो एक सेकंड में करके लेके आते हैं हुँ, हुँ, हमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है कई बहुत सीनियर लेवल पर ऑफिसर्स पर डिस्कस होता है तो हम उनको बाबा के ज्ञान में आने के बाद यही बताते हैं कि आप उनको दुआएं दो बाबा से लेके शक्तियां दो जब आप शक्तियां देंगे तो वो स्वाभाविक रूप से बगैर किसी गुस्से के शांत भाव में आपका काम सैकिलो में करके लेके आएंगे उससे आपको दुआएं भी मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल तो हम ऑफिस में इस तरीके से इसको जो है इम्प्लीमेंट करते हैं कार्यान्वित करते हैं और सब सफलता मिलती है अच्छा <laughs> इससे बहुत सारे दूसरे अधिकारियों को भी प्रेरणा मिलती है वो भी इस तरीके से काम करते हैं तो जी, उन्हें जी, भी जी काफी हद तक सफलता मिलती है बिल्कर, बिल्कर। यान में आने के बाद जबरदस्त सफलता मिलती है और खुशी रहती है सही <laughs> रहती है सही बात है बलजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपना अनुभव साझा करने के लिए अध्यात्मिक जीवन में जुड़ने के बाद आपका जीवन जो है कैसे परिवर्तित हो गया और एक बदलाव जो आपके जीवन में आए वो अपने आप में यूनिक है तो निश्चित तौर पे ये जो मेडिटेशन है ये ब्रह्मा कुमारी इसका फ़िलासफ़ी है और वो चीज़ें आपके एडमिन में आप जैसे कि अभी एक अच्छे जगह पे है दिल्ली में तो वहाँ पर आपका एडमिन में क्या इसका उपयोग होता है और किस तरह से आप इसको प्रयोग में लाते एडमिन में हम यही बताया मैंने जैसा अभी बताया हम अपने स्टाफ को स्टाफ को बहुत ही प्यार से कोई बात कहते हैं जी जी जी, जी उनको उमंग उत्साह उनमें बढ़ाते हैं बिल्कुल बिल्कुल। आप कर सकते हैं कोई भी चीज आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो आप सहयोग। सहयोगी तो इंप्लीमेंट करना बहुत आसान है लेकिन आपको आत्मिक शक्तियाँ उनको देनी होगी पहला प्रथम कार्य यही होगा तो हम देते हैं इम्प्लीमेंट होता है पहले जब मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एज यूएसडी टू प्राइम लगभग साल काम किया। हम्म उस समय तो हम खुद करते थे सारा काम अभी हमें सोर्डिनेट स्टाफ से करवाना पड़ता, करता तो ये डिफरेंस जो है दोनों में बड़ा कठिन होता है खुद काम करना बड़ा आसान हो जाता है, है। करवाना थोड़ा कठिन होता है लेकिन ज्ञान में आने के बाद बाबा के बच्चे बनने के बाद बहुत ही आसान हो गया है और मैं तो कहता हूँ यहाँ बैठे बैठे भी वो अभी भी दुआएं दे रहे हैं ये सत्य है बिल्किल, बिल्किल। और जो भी कार्य हम कहते हैं ना हमारे मुख से हमारे पास कोई भी आता है वो आते ही हम बस बाबा को अर्जी लगा देते हैं हो गया बिल्कुल वो कार्य हो जाता है हो जाता है अभी भी यहाँ बैठे बैठे उनको भरोसा नहीं हो रहा कुछ चीजें चल रही है अभी भी वो मैसेज आ रहा था कि मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया इस इस कार्य के लिए आ, आ. मैंने कहा कोई बात नहीं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का मैसेज आ गया है ये हो चुका है जी जी, जी। तो खुशी मिलती है वो दुआएं मिलती हैं वो सदा सदा दुआएं देते हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल तो वो ये भी कहते हैं सर आप जब रिटायर हो जाओगे तो हमें दूसरा ऑफिसर कैसा मिलेगा हमें इस बात की चिंता है मैंने कहा चिंता मत करो ऐसे ही ऑफिसर आएंगे आपके सुबह के साथ ही आप चलिए बलजीत जी काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक मैसेज क्या देना चाहेंगे जनता जनार्दन को <laughs> मैसेज बाबा का बहुत स्पष्ट है स्वयं को पहचानो और परमात्मा को पहचानो उनसे शक्तियां लो गुण लो ज्ञान लो और जो है उनको अपने जीवन में धारण करके दूसरों को भी कराओ नहीं, नहीं, नहीं। तो शत प्रतिशत सफलता आपको मिलेगी मैसेज यही है पूरे जनमानस मानस को कि पहले स्वयं धारण करें फिर दूसरों को धारण कराएं तो जीवन सफल है जी जी जी जरिबल जी जी, जी जी बहुत ही सुंदर मैसेज आपने दिया और निश्चित तौर पे हमारे सभी श्रोता श्रोताबंधुओं को जिस तरह से आपने राज्यों का प्रयोग अपने लाइफ में अपने कार्यक्षेत्र में कर रहे हैं और उसका रिजल्ट आपको हंड्रेड परसेंट मिल रहा है तो पहले जो चीज़ें दूसरों से करवाना मुश्किल लगता था आज वो आसान हो गया और ख़ुद करना बहुत आसान है क्योंकि आपको खुद को डिसीजन लेना है और जैसे करना है वैसे कर लेते हैं लेकिन जब दूसरों से करवाना हो तो थोड़ा सा जो है हमें मुश्किलें आ जाती हैं और फिर अब जैसे ही राज्यों का आपने प्रयोग करना शुरू कर दिया तो आप आसानी से उन चीज़ों को कर रहे हैं जिससे आपको दुआएँ मिल रही हैं और जो आपके सबॉर्डिनेट हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ में और वो भी आपको दुआए दे रहे हैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से एक बार आपको मंगल कामनाएँ और इसी तरह आप इस कार्य को करते रहें और परमात्मा का जो नाम है वो पूरी दुनिया में बनाएँ इन्हीं शुभांशाओं के साथ चलो ये मित्रों चलिए श्रोता बंधुओं आज के इस सुंदर अनुभव को आप भी एक बार चिंतन में लाइए क्योंकि जो ची चिंतन में आता है वो मनन में आता है और जो मनन में आता है वो आपके परिवर्तन में आता है और आप परिवर्तन करते हैं तो आप विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हो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 प्रभु पिता के हम सब बच्चे घर अपना संसार है विश्व एक परिवार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 तक मंच है हम सब है अभिनय करता बना बनाया खेल हो रहा जैसा जो करता भरता नाटक मंच है हम सब हैं अभिनय करता बनापनाया खेल हो रहा जैसा जो करता भरता